ब्लॉग की, की एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में मुलाकात करते हैं जाने माने अभिनेता देवानंद से। भारतीय फिल्मों में दो पीढ़ियों तक लगातार हीरो बने रहने वाले कलाकार के विषय में यदि विचार करें तो केवल एक ही नाम उभरता है और वो नाम है देवानंद देवानंद का असली नाम देवदत्त देवदत्तोरी आनंद था उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में 26 सितंबर उन्नीस को एक संपन्न अधिवक्ता के घर हुआ था उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ से अंग्रेजी साहित्य में बैचलर डिग्री प्राप्त की थी फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वे आर्मी कॉरेस्पेंट सेंसर डिपार्टमेंट में साठ रूपए के मासिक वेतन पर काम किया करते थे ग्रेगरी पैक के अभिनय से प्रेरित होकर वह फिल्मों में काम करने के उद्देश्य से अपना नगर छोड़कर फिल्म नगरी चले आए, जहां उनके बड़े भाई चेतन आनंद पहले से ही सक्रिय थे देवानंद को पहली बार सन 1946 में फिल्म हम एक है में हीरो की भूमिका निभाने का अवसर मिला परंतु ये फिल्म चल नहीं पाई उसी दौरान प्रभात स्टूडियो में देवानंद की मुलाकात गुरुदत्त से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने वादा किया कि अगर गुरुदत्त फिल्म निर्देशक बनेंगे तो वे देवानंद को अभिनेता के रूप में लेंगे और अगर देवानंद निर्माता बनेंगे तो गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में लेंगे लेकिन 1948 में बॉम्बे टॉकीज की जिद्दी ने कामयाबी के झंडे गाड़े तो देवानंद का नाम भी चल निकला देवानंद ने हिंदी फिल्मों में नई शैली की शुरुआत की और इसके बाद एक ऐसा सफर शुरू हुआ जिसने हिंदी फिल्म इतिहास में सफलता के कई अध्याय रच डाले उसी समय उन्होंने निर्माता के रूप में भी उतरना शुरू कर दिया और अपनी निजी कंपनी बना डाली बैनर की पहली फिल्म अफसर थी जिसमें देवानंद सुरैया के साथ नजर आए इस फिल्म का निर्देशन चेतन आनंद ने किया हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई देवानंद को गुरुदत्त से किया अपना वादा याद रहा और उन्होंने गुरुदत्त को निर्देशक के रूप में फिल्म बनाने के लिए आमंत्रित किया और फिल्म बनाई बाजी जिसने कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए इस फिल्म की कहानी बलराज साहनी ने लिखी थी देवानंद यहीं से दिलीप कुमार और राज कपूर की कतार में जा खड़े हुए और इस त्री मूर्ति ने लंबे समय तक हिंदी फिल्मी दुनिया पर राज किया अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से इनका विवाह हुआ देवानंद बाजी सीआईडी काला बाजार हम दोनों तेरी घर के सामने जब प्यार किसी से होता है जैसी, जैसी फिल्मों के कारण रोमांटिक इमेज वाले हीरो बन गए प्रख्यात उपन्यासकार आर के नारायण के उपन्यास पर आधारित फिल्म गाइड देवानंद की पहली रंगीन फिल्म थी गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में एक साथ बनाई गई। और उसका प्रदर्शन सन 1965 में हुआ था उन्हें गाइड फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला ज्वेल तथा जॉनी मेरा नाम उनकी दो और चर्चित फिल्में हैं। देवानंद द्वारा निर्देशित हरे रामा हरे कृष्णा को भारी सफलता मिली थी, लेकिन निर्देशक के रूप में उनकी अन्य फिल्में विशेष सफल नहीं हो पाई। देवानंद दिलीप कुमार और राज कपूर 1950 के दशक के सबसे बड़े स्टार बने रहे सन उन्नीस में देवानंद को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला उन्हें सन 2001 और 2002 में क्रमशः पद्म भूषण और दादा साहेब फालके अवार्ड से सम्मानित किया गया देवानंद की मुनिम जी पेंग पॉकेट मार्क दुश्मन काला बाजार बम्बई का बाबू काला पानी हम दोनों ज्वेल थे और गाइड जैसी कुछ यादगार फिल्में हैं। गाइड के बाद उनका नाम ही पड़ गया राजू गाइड जो युवाओं में बहुत लोकप्रिय हुआ जॉनी मेरा नाम और प्रेम पुजारी के बाद देवानंद ने फिल्म जगत को एक नया रास्ता दिखाया देवानंद बाद में नई अभिनेत्रियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर हो गए हरे रामा हरे कृष्णा के जरिए उन्होंने जिनत अमान को मौका दिया बाद में टीना मुनीम, नताशा सिन्हा और एकता जैसी अभिनेत्रियों को मैदान में उतारने का श्रेय भी देवानंद को ही जाता है 4 दिसंबर 2011 को 88 वर्षीय देवानंद का लंदन में हृदयाघात के कारण निधन हो गया अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे सीने जगत के प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद के बारे में वाचक स्वर भारती परिमल